मुख्य नहीं होगा निर्विकल्प से लक्ष्यत्व तो न दृष्टम न संभव निर्विकल्प कहीं लक्ष्य होता है तो नहीं दिखा गया और संभव भी नहीं क्योंकि जिसमें लक्ष्य तो धर्म रहेगा वह निर्विकल्प नहीं हो सकता है ये दोष देने पर सिद्धांत ने कहा ये जो आप विकल्प करते हो विकल्प निर्विकल्प से सविकल्प यह ब्रह्म लक्ष्य निर्विकल्प है असा स है ऐसा जो तुम्हारा विकल्प है वो विकल्प किस ब्रह्म के ऊपर है तुम्हारा विकल्प किस ब्रह्म के संबंध में है विकल्प निर्विकल्प से सविकल्प सेवा भवे तुम्हारा विकल्प निर्विकल्प ब्रह्मना निर्विकल्प ब्रह्म संबंधी तुम्हारा विकल्प है निर्विकल्प ब्रह्म में तुम विकल्प करते हो सविकल्प सेवा भवेद अथवा सविकल्प ब्रह्म में तुम तो विकल्प करते हो सिद्धांत ने पूछा पूर्वाध हो गया प्रश्न विकल्प निर्विकल्प से सविकल्प सेवा भवित विकल्प मतलब तुम्हारे पूर्व पक्षी का विकल्प लक्ष्य कौन है निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य है अथवा सविकल्प ब्रह्म लक्ष्य है ऐसा जो विकल्प करते हो निर्विकल्प के ऊपर तुम्हारा विकल्प रहेगा अथवा सविकल्पिकल्प ब्रह्म के ऊपर विकल्प रहेगा तुम्हारा विकल्प ये लक्ष्य है अथवा नहीं, नहीं है ऐसा निर्विकल्प ब्रह्म में तुम्हारा विकल्प रहेगा क्या ये प्रथम विकल्प और दूसरा विकल्प सब विकल्प ब्रह्म के ऊपर तुम्हारा विकल्प ये लक्ष्य है अथवा नहीं विकल्प निर्विकल्प से स विकल्प तो से यदि निर्विकल्प से विकल्प को होगे आद्य व्याहती व्याघात निर्विकल्प से विकल्प कैसे होगा निर्विकल्प से विकल्प निर्विकल्प है विकल्प रहित जिसमें कोई विकल्प नहीं ना आजाति आदि कोई विकल्प नहीं उसके ऊपर विकल्प कैसे रखना निर्विकल्प के ऊपर विकल्प कैसे रहेगा निर्विकल्प से विकल्प संभव नहीं ये व्याघात दोष है इसलिए व्याघात दोष वारण करने के लिए सभी सविकल्प से विकल्प मानना पड़ेगा सभी सविकल्प से विकल्प मानेंगे तो अन्यत्रवस्था आत्माश्रय आदय दोष बहुत इतने केवल कह दिया अनवस्था आत्माश्रय आदि दोष श्लोक में पहले अनवस्था कह दे, अन्यत्र अनवस्था आत्माश्रय आदय अनावस्था आत्माश्रय आदि से, आदि से अनुन्याश्रय और चक्रक का ये दो से दो से दोषे बताया क्योंकि तुम्हारा जो विकल्प है प्रथमांत विकल्प है वो विकल्प सविकल्प ब्रह्म में रहेगा यदि तुम्हारा विकल्प सविकल्प ब्रह्म में रहेगा सविकल्प ब्रह्म होता है तुम्हारे प्रथमांत विकल्प का आश्रय और सविकल्प ब्रह्म के लिए विकल्प में सह वर्त सविकल्प एक तृतीयांत विकल्प यहाँ है तुम्हारे विकल्प का आश्रय जो ब्रह्म है सविकल्प ब्रह्म उसका विशेषण है कि विकल्प है ये तृतीयांत विकल्प है वो तृतीयांत विकल्प और तुम्हारा प्रथमात विकल्प जब एक, एक मानेंगे तो आत्मा आश्रय दूर क्योंकि ये प्रथमांत विकल्प तुम्हारा आश्रित होता है सविकल्प ब्रह्म में आश्रय हो गया सविकल्प ब्रह्म उसका विशेषण है विकल्प और विशेषण भी आश्रय हो जाएगा सभी कल्प ब्रह्म यदि विकल्प का आश्रय है आश्रय का विशेषण होने के कारण यह विकल्प भी, भी आश्रय हुआ और ये दोनों विकल्प एक मानेंगे ये आश्रय भी हुआ और आश्रित्व भी हुआ आश्रय इसलिए हुआ आश्रय सभी कल्प ब्रह्म का विशेषण है इसलिए आश्रय हुआ और वही उसमें आश्रित होगा तो आत्माश्रय दोष है एक मानने पर आत्माश्रय दोष है आत्माश्रय दोष बार करने के लिए प्रथमांत विकल्प और तृतीयांत विकल्प को भिन्न मानना पड़ेगा भिन्न मानने पर सिद्धांत पूछता है ये तृतीयांत विकल्प जिस ब्रह्म में रहेगा वो तो ब्रह्म निर्विकल्प हो सकता है नहीं हो सकता है क्योंकि निर्विकल्प में विकल्प नहीं रहेगा तो तृतीयांत विकल्प के आश्रय भी सविकल्प ब्रह्म है क्योंकि विकल्प है विकल्प होने के लिए विकल्प तो सविकल्प में ही रहेगा सभी कल्प ब्रह्म में जब रहेगा तो ब्रह्म सविकल्प होने के लिए वहां भी एक विकल्प है एक तृतीय विकल्प आएगा एक प्रथमांत विकल्प तृतीयांत विकल्प दो से और एक तृतीय विकल्प आएगा तृतीय विकल्प प्रथम विकल्प को प्रथमांत विकल्प को एक मानेंगे तो अन्य आश्रय दो से क्योंकि प्रथमांत विकल्प का आश्रय होता है तृतीयांत विकल्प और तृतीयांत विकल्प का आश्रय होता है तृतीय विकल्प तृतीय विकल्प प्रथमात विकल्प एक मानेंगे तो तृतीयांत विकल्प का आश्रय तृतीय अभिन्न प्रथमांत विकल्प और प्रथमांत का आश्रय तृतीयांत तृतीयांत का आश्रय तृतीय भिन्न प्रथमांत और तृतीय भिन्न प्रथमांत का आश्रय तृतीयांत तृतीयांत का आश्रय प्रथमांत तृतीय भिन्न प्रथमांत और प्रथमांत का आश्रय तृतीयांत ये हो गया अनोन आश्रय दोष यदि प्रथमांत विकल्प तृतीय विकल्प के एक मानेंगे तो अनोन आश्रय दोष होगा अनोन आश्रय दोष वालन के लिए प्रथमांत विकल्प तृतीय विकल्प को भिन्न मानना पड़ेगा अब तृतीय विकल्प भी विकल्प होने के कारण उसका आश्रय क्या विचार करना है तृतीय विकल्प का आश्रय भी सविकल्प ब्रह्म होगा क्योंकि विकल्प है विकल्प निर्विकल्प में नहीं रहेगा सभी कल्प में रहेगा तो तृतीय विकल्प का आश्रय जो सभी कल्प ब्रह्म वहां भी एक विकल्प है सभी तो सभी कल्प है तृतीय विकल्प का आश्रय जो सभी विकल्प ब्रह्म उसी ब्रह्म का विशेषण एक विकल्प है चतुर्थ विकल्प है वो चतुर्थ विकल्प को और प्रथमांत विकल्प को एक मानेंगे जो चक्र को दूसरे क्योंकि प्रथमांत विकल्प का आश्रय तृतीयांत है तृतीयांत विकल्प तो का आश्रय तृतीय विकल्प है तृतीय विकल्प का आश्रय चतुर्थ है जो कि प्रथमांत से अभिन्न है तो ऐसा कहेंगे का आश्रय तृतीयांत का आश्रय तृतीय तृतीय विकल्प का आश्रय चतुर्थ अभिन्न प्रथमांत चतुर्थ अभिन्न प्रथमांत हो गया किसका आश्रय तृतीय का तृतीय विकल्प किसका आश्रय हो तृतीयांत किसका आश्रय प्रथमांत चतुर्थ है प्रथमांत तो अभिन्न चतुर्थ का आश्रय तृतीयांत तृतीयांत का आश्रय तृतीय तृतीय का आश्रय चतुर्थ भिन्न प्रथमांत यह चक्र का दोष होगा ये चक्र का दोष वारण करने के लिए प्रथमांत विकल्प और चतुर्थ विकल्प को भिन्न मानना पड़ेगा एक नहीं मान सकते यदि भिन्न मान देंगे तो फिर वो प्रश्न होगा चतुर्थ विकल्प का आश्रय ब्रह्म क्या होगा सविकल्प सविकल्प होगा उसका आश्रय भी स विकल्प होगा उसी विकल्प का आश्रय सविकल्प कहीं भी एक यदि मान लिया तो चक्र को हो जाएगा तीन चार में चक्र होता है बहुत ही दोष होता है दस बार कोटि तक जाकर करके कोई एक विकल्प यदि प्रथमात्सा भिन्न हो जाए तो चक्र को चलेगा ये चक्र को दोस्त चलेगा चक्र को दोस्त बांधने करने के लिए ये विकल्प का आश्रय सविकल्प ब्रह्म उसका जो विशेषण विकल्प है वह भिन्न है उसका आश्रय जो सविकल्प ब्रह्म होगा वो भी एक विकल्प है वह भी प्रतमान से अभिन्न नहीं हो सकते अभिन्न मानना पड़ेगा वो विकल्प का आश्रय सभी कल्प ब्रह्म होगा सभी कल्प ब्रह्म होने के लिए ब्रह्म क्या आय के विशेषण विकल्प निकलेगा वो विकल्प का आश्रय सभी कल्प ब्रह्म होगा ऐसा विचार करते जाएंगे तो अनवस्था दोष है अनवस्था दोष आद्य व्यात्रत्र अनवस्था आत्मा से आदय अन्यत्र अनवस्था आत्मा से आदय इसे श्लोक में कहा गया है इसके व्याख्या टीका रहे ठीक है सविकल्प से निर्विकल लक्ष्य तम विकल्प स्वया कृत सविकल्प सेविकल्प सेवा यहाँ चाहिए लक्ष्यतमित लक्ष्य सविकल्प से निर्विकल से लक्ष्य तीन यो विकल्प स्वया कृत तुमने पूर्व पक्ष ने विकल्प किया सविकल्प ब्रह्म लक्ष्य है अथवा निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य है सविकल्प से लक्ष्य सविकल्प ब्रह्म में लक्ष्य हे लक्ष्य तो हे तथा निर्विकल लक्ष्य तो ऐसा जो विकल्प तुमने किया सविकल्प से उतर सविकल्प से भव्य विकल्प तुम्हारा विकल्प क्या निर्विकल्प अथवा सविकल्प से निर्विकल्प संबंधी हे तथा सविकल्प ब्रह्म संबंधी अथा तुम्हारा विकल्प निर्विकल्प में रहेगा अथवा सविकल्प में व्याहति आद्य का प्रथम प्रथम पक्ष निर्विकल्प से विकल्प मानेंगे तो व्याहती व्याघात दोष तो त्वया उक्त व्याघात है वो तुमने जो, जो दोष दिया था न दुष्ट न तो संभवी संभव नहीं क्योंकि जिसमें लक्ष्यत्व धर्म रहेगा वो निर्विकल्पत्व तो नहीं हो सकता व्याघात दोष जो दोष दिया था प्रथम पक्ष में व्याघात दोष है त्वया उक्त व्याघात है तुमने जो व्याघात दोष दिया था निर्विकल्प में लक्ष्यत्व मानने पर तो व्याघात अभी निर्विकल्प से विकल्प मानेंगे तो व्याघात है तुमने जो व्याघात व्याघात दोष है यहाँ तक हो गया द्वितीय पक्ष दो निर्विकल्प से विकल्प अथा अच्छा, सविकल्प से द्वितीय पक्ष में सविकल्प से विकल्प मानेंगे तो अनवस्थात्मा से आदे अनवस्था देवस्था दोष ऐसे दोषे तथा ही दिखाते सविकल्प से विकल्प ये तुम्हारा तुम्हारेकल्प सेकल्प स विकल्प सेकल्प विक प्रथमा पूर्वपुमे और किस्में विकल्प से थीकल्प। थीकल्प प्रथमात विक का स विकल्प ब्रह्म स विकल्प शब्द का क्या सभीक विकल्प इस वाक्य में दो पद एक स विक विकल्प सभीक शब्द का विकर्त सकल विकल सह वर्त सिक्प देन सहित तुल्य योग्य सूत्र है विकल्पेन विकल्पे नर्तते सविकल्प कस्य विकल्प ये विकल्पेन विकल्पे नर्तते कहेंगे थे थे तो इसी वाक्य में तृतीयांत विकल्प आ गया विकल्पे नृतीयांत विकल्प पदे न और तुम्हारा विकल्प है प्रथम प्रथमात विकल्प पदे न एक विकल्प अभिधीयते दो सिद्धांत पृथ्ता है दो विकल्प आ गए एक तृतीयांत विकल्प और एक प्रथमात विकल्प तुम्हारा है तो तृतीयांत विकल्प पद से और प्रथमांत विकल्प पद से एक ही विकल्प कहा जाता है अर्थात दो विकल्प है प्रथम विकल्प क्या है एक ही एक है विचित यदि प्रथमांत विकल्प पद से जो कहा जाता है विकल्प तृतीयांत पद से वही विकल्प कहेंगे स्वयं एक है एक ही विकल्प होता हुआ विकल्प आश्रय विशेषण होता विकल्प के आश्रय स ब्रह्म उसका विशेषण हो गया विकल्प विकल्प के आश्रय जो सविकल्प ब्रह्म उसका विशेषण होने से वह भी आश्रय हु। हुआ कौन आश्रय हुआ विकल्प आश्रय क्यों हुआ क्योंकि विकल्प के आश्रय का विशेषण है विकल्प प्रथमांत है उसका आश्रय सविकल्प ब्रह्म उसका विशेषण है विकल्प आश्रय का विशेषण होने से आश्रय हुआ और श्रय में ही विकल्प उसमें आश्रित है तदा आश्रित विकल्प से उसमें विकल्प हुई एक ही मानेंगे तो तदा आत्मा आश्रय था आत्माश्रय दोषे क्योंकि आश्रित हुआ प्रथमांत विकल्प उससे अभिन्न तृतीयांत विकल्प आप कह तो एक ही विकल्प मानेंगे तो प्रथमांत विकल्प के आश्रय सभी सविकल्पन्न हो उसका विशेषण होता है विकल्प वही विकल्प यदि प्रथमांत विकल्प एक ही मानेंगे तो वो आश्रय भी हो गया आश्रित भी हो गया क्योंकि आश्रय के विशेषण से आश्रय और स्वयं आश्रित मानेंगे तो आत्माश्रय का दोष भी और आत्माश्रय दोष बारण करने के लिए प्रथमांत विकल्प पद से जो विकल्प कहा जाता है तृतीयांत विकल्प पद जो विकल्प खा जाता है वो एक नहीं दो विकल्प माएंगे अर्थात भिन्न मानेंगे बहुचे यदि दो विकल्प मानेंगे तदा तो अब दो विकल्प पक्ष में देखो आत्मा से दोष के बारे हो गया इसके ऊपर कहते तृतीयांत शब्द निर्दिष्ट से अभी विकल्प से तृतीयांत शब्द से निर्दिष्ट विकल्प विकल्पे, विकल्पे नर्तते थे सविकल्प ब्रह्म तो तृतीयांत शब्द निर्दिष्ट जो विकल्प है वो भी तो विकल्प रूप है विकल्प होने से विकल्प रूपत्वात वो तो विकल्प रूप है तो तदाश्रय से आप सविकल्पत्वात विकल्प का आश्रय निर्विकल्प नहीं होगा किंतु सभी सविकल्प होगा तो तृतीयांत विकल्प विकल्प रूप है या नहीं विकल्प रूप होने से उसका आश्रय क्या होगा सविकल्प होगा विकल्प रूपत्वाद तदाश्रय से आप सविकल्पत्वात उसका आश्रय भी सविकल्प होगा किसका आश्रय तृतीयांत विकल्प का आश्रय क्या होगा स विकल्प सदाश्रय से विकल्प तृतीयांत विकल्प का आश्रय भी स विकल्प हुआ तृतीयांत विकल्प का आश्रय क्या हुआ सविकल्प ब्रह्म है विशेष्य उसका विशेषण क्या है विकल्प तृतीयांत विकल्प का जो आश्रय सविकल्प ब्रह्म उसका विशेषण क्यों है तृतीय विकल्प देखो दे विशेषणूत विकल्प ये तृतीय विकल्प हुआ विशेषणूत विकल्प किम प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट विकल्प ओ तो क्या तृतीय विकल्प प्रथमात शब्द निर्दिष्ट विकल्प ही है अथवा प्रथमांत से भिन्न है कहा प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट विकल्प मानगे तो आदि अन्य सी प्रथमात विकल्प और तृतीय विकल्प जी एक मानगे तो प्रथमांत का विकल्प का आश्रय तृतीयांत होगा और तृतीयांत का आश्रय तृतीय प्रथमांत है तृतीयांत का आश्रय प्रथमांत प्रथमांत का आश्रय तृतीयांत एक हो जाएगा तो अनुन्यास दोष है और द्वितीय द्वितीय क्या है यदि प्रथमांत विकल्प से और तृतीयांत विकल्प से भिन्न है तृतीय विकल्प तृतीय विकल्प प्रथमांत और तृतीयांत दोनों से भिन्न है तो आत्माश्रय अनुन्यास दोष नहीं द्वितीय धर्मी विशेषण विशेषणीभूत विकल्प अभी देखो कितने विकल्प हुए प्रथमांत विकल्प का आश्रय है तृतीयांत तृतीयांत विकल्प का आश्रय है सविकल्प ब्रह्म तृतीयांत विकल्प धर्म है उसके धर्मी धर्म जिसमें रहेगा उसको धर्मी कहते तृतीयांत विकल्प के धर्म के धर्मी हो गया सविकल्प ब्रह्म सविकल्प ब्रह्म धर्मी और धर्मी का विशेषण क्या है तृतीय विकल्प देखो दिया है धर्मी विशेष अनुभूत विकल्प सभी कल्प ब्रह्म है धर्मी तो है उसका विशेषण विशेषणुभूत विकल्प है तृतीय विकल्प किम प्रथमान शब्द निर्दिष्ट उत्य अन्य तृतीय विकल्प है प्रथम तृतीय विकल्प सभी कल्प सविकल्प तद विशेषणुभूत विकल्प प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट अथवा काभ्याम आदि अनुन्यास हो गया द्वितीय पक्ष में यदि भिन्न मानेगी धर्मी विशेषणीभूत विकल्प प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट उत्य हाँ वो धर्मी कौन है जो द्वितीय पक्ष क्या है तृतीय विकल्प दोनों से भिन्न है भिन्न कौन है जो धर्मी कौन है सबिकल्प्रह्म उसका विशेषण है एक विकल्प चतुर्थ विकल्प अभी चतुर्थ विकल्प प्रथमांत से भिन्न है प्रथमांत तृतीया भिन्न है ये पूछते पुस्ते धर्मी विशेषणूत विकल्प कौन वा चतुर्थ कि प्रथमात शब्द निर्दिष्ट है अथवा ते अभ्यो मतलब प्रथमात तृतीयांत और तृतीय से भिन्न है यदि प्रथमांत शब्द निर्दिष्ट मानगे जो प्रथमांत है वही यदि चतुर्थ मानेंगे तो क्या होगा दोस्तों आदि चक्र का पति कौन अभिन्न किसके साथ प्रथमा के साथ प्रथमा के साथ चतुर्थ प्रथमांत विकल्प है उसके साथ चतुर्थ का प्रथमांत काश्र तृतीयांत का काश तृतीय तृतीय काश चतुर्थ चतुर्थ प्रथमांत यदि एक मान लेंगे चतुर्थ भिन्न प्रथमांत काश्र तृतीयांत तृतीयांत काश तृतीय तृतीय का आश्रय चतुर्थ प्रथमांत इस चक्र को दोष आद्य चक्र का पत्ति आद्य में चक्र को क्या हुआ प्रथमांत विकल्प के साथ चतुर्थ विकल्प को एक मान चतुर्थ विकल्प कौन आया धर्मी विशेषण विशेषणीभूत धर्मी कौन है सविकल्प ब्रह्म किस धर्म का तृतीय विकल्प का तृतीय विकल्प का धर्म हो गया विशेषण धर्मी सविकल्प ब्रह्म उसका विशेषण है चतुर्थ विकल्प वो चतुर्थ विकल्प को प्रथमांत के साथ एक मानेंगे तो चक्र का प्रति द्वितीय द्वितीय क्या है भिन्न मानेंगे प्रथमात विकल्प तृतीयांत विकल्प और विकल्प तीनों से भिन्न चतुर्थ विकल्प को प्रथमांत से भिन्न तृतीयांत से भिन्न तृतीय से भिन्न तीनों से भन्न ऐसा मानेंगे तो क्या होगा द्वितीय कश्या कशापि अन्य अनवस्था आवात उसका भी अन्य विकल्प आश्रय होगा उसका भी आश्रय अन्य विकल्प होगा ऐसे चलेगा अनवस्था दोषे से भ्यू अन्य जो कहा गया है उनसे भिन्न क्यों कहा गया प्रथमांत से भिन्न तो मानना कहीं भी प्रथमांत से भिन्न मानने पर तृतीयांत सभी अभिन्न यदि मान लेंगे चतुर्थ को तृतीयांत से अभिन्न तो अन्य आश्रय हो जाएगा तृतीय से अभिन मानेंगे तो अपनाश्रय हो जाएगा इसलिए सबसे अन्य मानना पड़ेगा प्रथमांत और तृतीयांत दोनों के एक मान्य से पहले आत्माशय दोष जैसे हुआ था इसी प्रकार कहीं भी तृतीयांत और तृतीय को एक मानेंगे तो आत्माशय हो जाएगा और तृतीय चतुर्थ एक मानेंगे तो आत्माशय हो जाएगा इसलिए अन्य मानना पड़ेगा और जिस प्रकार प्रथमांत और तृतीय को एक मानने पर अनुन्यास हुआ था ठीक इस प्रकार तृतीयांश और चतुर्थ इसको एक मानेंगे तो भी अनुन्यास हो जाएगा इसलिए ये भी एक नहीं मानना इसी प्रकार सब उससे भिन्न मानना पड़ेगा चतुर्थ को अलोग मानेंगे प्रथमांत तृतीयांत तृतीय से भिन्न चतुर्थ माने तो, तो, तो, तो, से क्या दोष हुआ था प्रथमांत चतुर्थ एक मानेगी चक्र हुआ था उसे भिन्न मानेंगे प्रथमांत से भिन्न तृतीयांत तो से भिन्न और तृतीय से भिन्न ये यदि भिन्न हो गया इसी विकल्प का आश्रय भी विकल्प होगा उसका सभी विकल्प होगा उसी विकल्प का आश्रय सविकल्प सभी विकल्प में एक विकल्प है उसका सभी कल्प ऐसे हो जाएगा अनवस्थापात अनवर्था दोष ही तो सभी सविकल्प का विकल्प इसी पक्ष में कितने दोष हुआ आत्माश्रेय अन्यश्रेय चक्र का अनुभव का ये दोष चार ही दो से है इसलिए तुम्हारे प्रश्न विकल्प निर्विकल्प से ऐसा तो नहीं बनेगा निर्विकल्प से विकल्प संभव न संभव निर्विकल्प से लक्ष्य तुम ऐसा प्रश्न तुम्हारा नहीं बनेगा निर्विकल्प विकल्प संभव और सभी कल्प से विकल्प कल्प ब्रह्म केवल विकल्प करो होते तो चार दो होगा चार में से एक दोष वारण करे आत्माश्रय दोष पहले उसको वारण करो तो अनुन्याश्रय दोष एक साथ चार नहीं होते हैं अनुन्याशय दोष वारण करो तो चक्र का चक्र का वारण करता तो अनवसा दोष इस प्रकार दोष है इसलिए ये तुम्हारा विकल्प ही तुम्हारा प्रश्न ही नहीं बनेगा असद उत्तर जाति उत्तर ऐसे प्रश्न नहीं करना जो प्रश्न आपने किया निर्विकल्प ब्रह्म लक्ष्य है या सविकल्प ब्रह्म लक्ष्य है ऐसा तुम्हारा प्रश्न ही ठीक नहीं तुम्हारे ऊपर इस प्रश्न करने पर तुम्हारे ऊपर भी दोष आता है ये है गया ये जिस प्रकार दोष है इसी प्रकार दोष बहुत स्थान में है आगे कहा न केवलम अत्र दूषणम केवल यहाँ ही दूषण ऐसा नहीं अभी तो सर्वत्र एवं विध विकल्प पूर्वकम दूषण प्रसवती सर्वत्र इसे दूषण विकल्प करके दूषण होगा गुणक्रिया गुणक्रिया गुणक्रिया द्रव्य द्रव्य द्रव्य इदंग गुणक्रियासंबंधवस्तु सम स्वूप्य ऐसे प्रश्न क्या जाएगा गुण द्रव्य में रहता है तो निर्गुण में गुण रहेगा या सगुण में गुण रहेगा यह प्रश्नों का निर्गुण में गुण या सगुण में गुण निर्गुण का गुण ये तो व्याघत है दूसरे सगुण का गुण मानेंगे सगुण में गुण मानेंगे तो सगुण में एक गुण शब्द है और रहेगा एक गुण गुण को रखने के लिए पहले द्रव्य सगुण होना चाहिए सगुण होगा तो गुण रहेगा सगुण होने के लिए यहां भी एक गुण होना चाहिए ये गुण है ये गुण एक मानेंगे साथनाश्रय है भिन्न के तो एक गुण का आश्रय द्रव्य सगुण या निर्गुण ये प्रश्न होगा गुण का आश्रय द्रव्य निर्गुण या सगुण है सगुण माने तो के एक गुण है ये गुण प्रथम गुण एक मानेंगे के अनुन आश्रय है भिन्न मानेंगे तो फिर इसी गुण का आश्रय सगुण है या निर्गुण होगा ये प्रश्न चलेगा रूप है पट रूप है नहीं निरूप पट रूप है स्वरूप पट में रूप है निरूप में रूप नहीं निरूप में रूप रहेगा स्वरूप में रूपे स्वरूप में रूप रहने के लिए ये रूप रखना है किस में स्वरूप रूप वाले पट्ट में रूप रहेगा रूप किस में रहेगा में तो रूपये में सबसे रूप वाले पट्ट में रूप रहेगा मतलब तो दो रूप है क्या एक रूप है एक रूप मानेगा से वो स्वरूप होने पर वो रूप रहेगा रूप रहने के लिए रूप अपने आश्रय आश्रित होगा से भिन्न मानेंगे तो द्वितीय रूप का आश्रय फिर पट्ट स्वरूप या निरूपये कभी रूप का आश्रय निरूप होगा या स्वरूप होगा स्वरूप होगा कोई दोष आएगा सर्वत्र गुण सगुण में है या निर्गुण में है गुण क्रिया में क्रिया कर्म निष्क्रिय में या सक्रिय में क्रिया है निष्क्रिय में तो क्रिया नहीं सक्रिय में क्रिया तो क्रिया किस में सक्रिय में सक्रिय कैसे होगा क्रिया सह वर्तित सक्रिय एक क्रिया वाला होने पर सक्रिय एक क्रिया रहने के लिए यह पहले सक्रिय होना चाहिए अर्थात ये सक्रिय होगा तो ये क्रिया रही तो ये दो क्रिया माननी चाहिए एक क्रिया मानेंगे तो आत्मा से और दो माने। क्रिया माने सक्रिय में क्रिया मानेंगे तो दो क्रिया दो क्रिया हो तो द्वितीय जो क्रिया है ये जो क्रिया है वो भी क्या सक्रिय में या निष्क्रिय में सक्रिय में तो और क्रिया है क्रिया उन्होंने अच्छा एक अन गुण क्रिया जाति जाति है द्रव्य में गुण में कर्म में जाति तो जाति विशिष्ट में जाति है जाती रहित में जाती जाति वाले में जाती रहेगी तो या जाति रहित में जाति रहेगी जाति रहित में मानेंगे तो व्याघत और जाति वाले में मानेगे कैसे दोष है ये जो दोष है विकल्प ऐसा केवल विकल्प करके दोष देना लक्ष्य है अथवा नहीं है ये तुम्हारा विकल्प निर्विकल्प में या सविकल्प में इस प्रकार दोष केवल यहाँ नहींदम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तु द्रव्य अपने अवय में रहता है घट द्रव्य अपने अवय में रहता है पट अपने अवय में तंतु में रहता है तो द्रव्य वाले अवय में द्रव्य रहता है या द्रव्य रहित तो अवय में द्रव्य रहता है द्रव्य रहित तो अवय में द्रव्य है या द्रव्य वाले द्रव्य में द्रव्य है द्रव्य वाले में द्रव्य कहेंगे तो द्रव्य और द्रव्य वाले होने के लिए द्रव्य एक मानेंगे तो अपनाशय और भिन्न मानेगे तो नन्याशय संबंध दंड का संबंध है संबंधी में है या असंबंध में संबंध वाले में संबंध है या संबंध और में संबंध है संबंध वाले में संबंध होने के दो संबंध मानो एक संबंध मानेंगे तो अपना से संबंध वाले में संबंध रहेगा तो एक संबंध रहेगा और संबंध वाला होने के लिए संबंध ये सर्वत्र ऐसे विकल्प है ये विकल्प सर्वत्र कर विकल्प करके दोषेंगे तो सर्वत्र इसे दोष आएगा इदम गुण क्रिया जाति द्रव्य सम्बन्ध वस्तु अगे समम से समान, समान क्या है ये दूषण दे करके विकल्प करके दूषण करना ये केवल सविकल्प से निर्विकल्प सेवा भवे विकल्प जो कहा इसमें नहीं है ये सब विकल्प देकर दूषण गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तु समम समान है समान होने से फिर किसमें यह सब रहेगा गुण क्रियादि सामंतेन स्वरूप से इति स्वरूप में ओ वो स्वरूप सगुण निर, है निर्गुण है सक्रिय है ये विचार नहीं कर पटमे रूप है दिखता है पटमे रूप है पट स्वरूप में रूप है और वो स्वरूप पटमे या निरूप पटमे ये विकल्प नहीं तो नहीं होगा में हे और सगुण द्रव्य गुण है या निर्गुण गुण है ये प्रश्न नहीं हुआ ऐसा प्रश्न करें विकल्प करें तो उत्तर नहीं मिलेगा सगुण में गुण है या निर्गुण में गुण है निर्गुण में गुण नहीं सगुण मान असगुण में गुण मानेंगे तो दो गुण मान इसी प्रकार सर्वत क्रिया निष्क्रिय में असक्रिय में ये समान है विकल्प करना दूसरा करना समान है इसे स्वरूप द्रव्य में गुण है और निर्गुण द्रव्य में असगुण द्रव्य में ये प्रश्न नहीं करना कोई व्यक्ति चलता है चलने वाले को कहते घंता गि बता घंता गच्छती अगंता गच्छती गंता गच्छती अगंता गच्छती बनेगा न, गंता गच्छती कहने के लिए गच्छती मतलब गमन करोती कहो गंता गंता बदल गमन करता तो गंता होने के लिए एक गमन कर... होनी चाहिए और गच्छती कहने के लिए और एक गमन चाहिए एक ही गमन कहेगी गंता, ब... गंता होने पर गच्छती बनेगा या चलने पर गंता बनेगा पहले गंता है तो गच्छती बनेगा या गच्छती पहले गमन किया करोती इसलिए गंता होगा गंता गच्छति अगंता गच्छति वा अगंता गचती नहीं अगंता गच्छति गंता होने के लिए गमन करता गच्छति गच्छति में एक गमन और गंता में एक गमन दो गमन बनो नहीं तो गंता किस बनेगा गंता गच्छति किस बनेगा ये सब खंड में इस प्रकार आया इस प्रकार प्रश्न उत्तर करेंगे तो दोष आएगा इसलिए इदम गुण क्रिया द्रव्य संबंध वस्तुसु समम तेन स्वरूप सर्वमिति सर्वम यहाँ द्रव्य गुण क्रिया जाति संबंध स्वरूप में है वहाँ प्रश्न नहीं करना प्रश्न करे घट वाले भूतल में घट रहे है या घट रहित तो भूतल में घट है सामने घट रख दो देखो यहाँ रख दिया घटे भूतल में घट है निर्घट भूतल में घटे है या सघट भूतल में घट है निर्घट भूतल में घटे नहीं सघट भूतल में घटे सघट भूतल कहने के लिए सघट का क्या घटे ने सौ वर्ष दी थी तो तृतीयांत एक घट आ गया और एक प्रथमांत घट है सघटे घट दो घट शब्द से तृतीयांत घट शब्द से प्रथमांत घट शब्द से एक ही घट कहा गया या दो घटे एक घट मानेंगे तो क्या दो सो और दो घट मानेंगे तो फिर प्रश्न होगा जो तृतीयांत घट उसका आश्रय क्या सघटे है निर्घट है घट का आश्रय निर्घट होगा, सगट होगा सगट होने की के तृतीय घट आगे तृतीय घट प्रथम घट को एक मानो, तो अन्य आश्रय और भिन्न मानो, तृतीय घट का आश्रय निर्घट या सगट है सगट सगटा अवी घटा गया, चतुर्थ घट को प्रथम घट को एक मान चक्रक से, अरे भिन्न मान अनवस्था है ये दोष सर्वत्र है स्वरूप